श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 121 सौ एक, एक सितंबर अट्ठारह श्री गुरु ही इष्ट हैं दो प्रकार के भक्त गिरीश गुरु और इष्ट मुझे गुरु रूप बहुत अच्छा लगता है उसका भय नहीं होता क्यों भला मैं भावावेश से दूर भागता हूँ उससे मुझे भय लगता है श्री रामकृष्ण जो इष्ट है वे ही गुरु के रूप में आते हैं शव साधना के पश्चात जब इष्ट देव के दर्शन होते हैं तब गुरु स्वयं शिष्य से आकर कहते हैं अ शिष्य वह देख इष्ट को यह कहकर वे इष्ट के रूप में लीन हो जाते हैं शिष्य तब गुरु को नहीं देखता जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब कौन गुरु और कौन शिष्य वह बड़ी कठिन अवस्था है वहां गुरु और शिष्य एक दूसरे को नहीं देख पाते एक भक्त गुरु का सिर और शिष्य के पैर गिर आनंद से हाँ, हाँ, सच नौ गोपाल इसका अर्थ अर्थ सुन लो शिष्य शिष्य का सिर गुरु गुरु की वस्तु गुरु की वस्तु वस्तु है है और के के पैर सुना नहीं नहीं यह अर्थ नहीं है। बाप के कंधे पर क्या लड़का चढ़ता नहीं इसीलिए शिष्य के पैर और गुरु का सिर ऐसा कहा है नौगोपाल वह शिष्य अगर वैसा ही छोटा सा हो तब ना श्री राम कृष्ण भक्त दो तरह के हैं एक वे जिनका भाव बिल्ली के बच्चे जैसा होता है सारा अवलंब माता पर बिल्ली का बच्चा बसम्यू म्यू करता रहता है कहाँ जाना है क्या करना है वह कुछ नहीं जानता माँ कभी उसे कंडोरे में रखती है और कभी बिस्तरे पर ले जाकर रखती है इस तरह का भक्त ईश्वर को अपना आम मुख्तार बना लेता है उन्हें मुख्तारी सौंप कर वह निश्चिंत हो जाता है सिखों ने कहा था ईश्वर दयालु है मैंने कहा वे हमारे माँ बाप हैं उनका दयालु होना फिर कैसा बच्चों को पैदा करके माँ बाप उनका पालन पोषण नहीं करेंगे तो क्या टोले वाले आकर करेंगे इस तरह के भक्तों को दृढ़ विश्वास है वे हमारी माँ हैं हमारे पिता हैं एक दर्जे के भक्त और हैं उनका स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह है बंदर का बच्चा खुद किसी तरह माँ को पकड़े रहता है इस दर्जे के लोगों को कुछ कर्तृत्व तो का विचार रहता है मुझे तीर्थ करना है जब तप करना है शोरशोपचार पूजा करनी है तथा ईश्वर मिलेंगे इनका यह भाव है भक्त दोनों हैं भक्तों से जितना ही बढ़ोगे उतना ही देखोगे वे ही सब कुछ हुए हैं वे ही सब कुछ करते हैं वे ही गुरु हैं और वे ही इष्ट भी हैं वे ही ज्ञान और भक्ति सब दे रहे हैं जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही अधिक पाओगे देखोगे चंदन की लकड़ी फिर आगे और भी बहुत कुछ है चांदी सोने की खान हिरे और मड़ी की खान इसीलिए कहता हूँ आगे बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ यह बात भी किस तरह कहूँ संसारी आदमी अगर अधिक बढ़ जाए तो घर और गृहस्थी सब साफ हो जाए केशवसेन उपासना कर रहा था कहा हे ईश्वर ऐसा करो जिससे तुम्हारी भक्ति की नदी में हम डूब जाए जब उपासना समाप्त हो गई तब मैंने कहा क्यों जी तुम भक्ति की नदी में डूब कैसे जाओगे डूब जाओगे तो जो चिक के भीतर बैठी हुई हैं उनकी क्या दशा होगी एक काम करो कभी कभी डूब जाना और कभी कभी निकलकर फिर किनारे पर सूखे में आ जाना सब हंसते हैं कटोआ के वैष्णव तर्क कर रहे थे श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं तुम कलकलाना छोड़ो घी जब तक कच्चा रहता है तभी तक कलकलाया करता है एक बार उनका आनंद मिलने से विचार बुद्धि दूर हो जाती है जब मधुपान का आनंद मिलने लगता है तो गूंजना बंद हो जाता है किताब पढ़कर कुछ बातों के कह सकने से क्या होगा पंडित कितने ही श्लोक कहते हैं श्रेणा गोकुल मंडली आदि सब भंग भंग रटते रहने से क्या होगा उसकी कुल्ली करने से भी कुछ न होगा पेट में पड़ना चाहिए नशा तभी होगा निर्जन में और एकांत में व्याकुल होकर ईश्वर को बिना पुकारे इन सब बातों की धारणा कोई कर नहीं सकता